हो चुकी है सिद्धांत सूत्र का व्याख्यान रूप भाष्य प्रारंभ होना है तो सूत्र का व्याख्यान रूप भाष्य का विचार प्रारंभ करने से पहले हम लोग इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का उच्चारण तथा अर्थानुसंधान कर लें फिर सिद्धांत भाष्य का विचार होगा तो जो तत्त्व समन्वयात सूत्र के नीचे चार श्लोक छपे हैं दो श्लोक प्रथम वर्णक के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले हैं और तीसरा चौथा ये दो श्लोक बताते हैं द्वितीय वर्णक के संक्षिप्त स्वरूप को तो तीसरे चौथे श्लोकों का उच्चारण कर लें प्रतिपत्ति विधित सती ब्रह्मण्य वसिता उत शास्त्रो मननातनाकर्त तंत्रस्ति शास्त्र संसनाद मननादेराबोध ब्रह्म्यवसिता तत तो विषय वेदात है और वेदात को विषय बना करके संशय हो रहा है कि वेदाता प्रतिपत्तिम विधि सी उत वेदाता अवसिता ये संशय का होगा तो इसमें वेदांत पद का अध्याय करके ये संशय का अन्वय हुआ अर्थ निकलेगा वेदांत यानी उपनिषेद हैं प्रतिपत्ति का मोक्ष के साधन के रूप में विधान करते हैं विधायक हैं जैसे स्वर्ग के साधन के रूप में यजेत इत्यादि वाक्य याग का विधान करते हैं ऐसे मोक्ष साधन के रूप में प्रतिपत्ति शब्दित ज्ञान का विधान वेदांत करते हैं अथवा उत्तकार्थय अथवा वेदांता ब्रह्मणी अवसिता तो जो कार्य अन अन्वित सिद्ध ब्रह्म है स्वतंत्र उसी में पर्यवसित है केवल स्वतंत्र सिद्ध ब्रह्म परक ही वेदांत है क्या ये द्वितीय विकल्प इस प्रकार ये संशय द्विकोटिक हुआ प्रथम कोटि है वृत्तिकार का मत कि उपनिषद ब्रह्म परक हैं लेकिन वे ब्रह्म में तात्पर्यवान नहीं उनका तात्पर्य विषय तो ब्रह्मोपासना है विधेय कार्य पर और उपनिषदों के द्वारा विहित तो जो कार्य है प्रतिपत्ति उसके विषय के रूप में सिद्ध वस्तु ब्रह्म को भी बताते हैं तात्पर्य विषय तैयारी इत्याक वृत्ति का मत है वे पूर्व पक्षी हैं उत्तरार्ध में उनका मत बताया जा रहा है कि विधाता ते विधातार ये प्रतिज्ञा है ते यानी वेदांता तो वेदांत विधाता है का मतलब विधान करने वाले हैं विधायक हैं मोक्ष के साधन के रूप में प्रतिपत्ति का विधान उपनिषदों से होता है क्यों तो इसके लिए दो हेतु बताते हैं उपनिषदों के विधायक मानने में एक हेतु बताया शास्त्र और दूसरा हेतु है मननादेश कीर्तनात् तो कर्म कांड के तरह ज्ञान कांड को भी शास्त्र मानना अभिष्ट है वेदांती भी उपनिषदों को शास्त्र मानना चाहते हैं और शास्त्र शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है शासन शासनात्म और वो शासन है प्रवर्तकत्व निवर्तकत्व तो उपनिषदों को कर्मकांड के तरह शास्त्र मानने के लिए आवश्यक होगा उपनिषदों को प्रवर्तक निवर्तक होना और प्रवर्तक निवर्तक होंगे तो जो प्रवर्तक वाक्य होता है उसी को विधायक कहा जाता है विधान करने वाला कहा जाता है तो इस प्रकार उनमें शास्त्रत्व होने से विधायकत्व मानना जरूरी है और यदि वे विधान न करने वाले होते हैं, तो फिर श्रवण के पश्चात मनन और निधिध्यासन का विधान न होता यदि शब्द ज्ञान मात्र से ही मोक्ष होता शब्द ज्ञान का अर्थ ही है श्रवणजन्य ज्ञान तो शब्द ज्ञान मात्र से हो जाता मोक्ष तो स्रोतव्य के अनंतर मैत्रेयी ब्राह्मण में मंतव्य निधि ध्यातव्य ये विधान न होता लेकिन ये विधान हुआ है इससे ज्ञापित होता है कि ये विधि है उपनिषद ये विधायक है केवल शाब्द ज्ञान मोक्ष का साधन नहीं है श्रवण से सामान्य ज्ञान हुआ ब्रह्म स्वरूप का और उसका अनुष्ठान किया प्रयत्न से प्रज्ञाकरण किया और उससे जीव ब्रह्म का वास्तविक भेद मिट जाएगा और वास्तविक अभेद प्रकट होगा मोक्ष होगा इसलिए ये से, श्रवण से अलग मनन और निध्यासन के विधान से भी लगता है कि उपनिषदों को प्रतिपत्ति का विधान करना अभिष्ट है इस प्रकार ये पूर्व है द्वितीय श्लोक में बताया जा रहा है सिद्धांत सिद्धांत को बताते हुए कहते हैं कि ते पद की अनुवृत्ति ले पूर्वार्ध से उत्तरार्ध में भी ते ब्रह्मी अवसिता जो चौथे पद में है ब्रह्मण्यवशिता तत इसमें पूर्वार्ध से ते पद की अनुवृत्ति ला करके यह प्रतिज्ञा होगी कि ते ब्रह्मणी अवसिता तो क्यों ते यानी वेदांत ब्रह्म में ही अवसित है यानी पर्यवसित है तात्पर्यवान है और ब्रह्म शब्द से लेना प्रतिपत्ति विषयभूत ब्रह्म नहीं अपितु स्वतंत्र तटस्थ ब्रह्म तो ब्रह्म का स्वतंत्र रूप से ही प्रतिपादन करने में उपनिषदों का तात्पर्य है उपनिषदों का स्वतंत्र ब्रह्म तात्पर्य विषय है प्रतिपत्ति विषय बनकर के नहीं क्यों तो कहते तत यानी उन कारणों से ततः का अर्थ है वे कारण कौन हैं, वो तो कारण बताया जा रहे हैं बोधात्रा मननादे विधानता ऐसे तो ऊपर से जोड़ देना एक कारण दूसरा ये अकर्तृतंत्रे विधि नतः और ये एक शास्त्र शब्द का प्रवृत्ति निमित्त केवल शासन मात्र नहीं संसन भी होने से ये तीन हेतु बताया जा रहा है तो जो अकर्त्री तंत्र है कर्त्री तंत्र नहीं है तंत्र शब्द का अर्थ है अधीन तो जो कर्ता के अधीन नहीं है कर्ता के प्रयत्न साध्य नहीं है प्रमा कर्त साध्य नहीं है वह प्रमाण और वस्तु साध्य है प्रमाण प्रमेय अधीन माना जाता है प्रमा को और कर्त तंत्र माना जाता है क्रिया को प्रयत्न साध्य जो है अनुष्ठे जो है उसे तो अहम् ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मी इत्याक साक्षात्कारात्मिका प्रमाण पुरुष प्रयत्न निष्पाद्य नहीं है साधक के प्रयत्न से अहम् ब्रह्मास्मि ऐसा बोध नहीं होता है वह होगा प्रमाण और प्रमेय से इसलिए प्रमा के विषय में जो स्वतंत्र सिद्ध वस्तु ब्रह्म है तद विषय प्रमा है अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार और इस साक्षात्कार के विषय में विधि नहीं होगी साक्षात्कार विषयक विधान नहीं होगा तो अकर्तृतंत्र न कान्वय उदर करना विधि न और नत्वशादी वाक्य स्वतंत्र जो ब्रह्म है उसका प्रत्येकतया अनुभव कराते हैं साक्षात्कार कराते हैं जैसे दश, दशमस्तमसी इस वाक्य से अहम दशम, दशमोस्मी ऐसा बोध होता है अप्रोक्ष बोध होता है ऐसे तत्वसी वाक्य से उत्तम अधिकारी को अहम ब्रह्मास्मी ऐसा अप्रोक्ष बोध होता है वह प्रयत्न करने की जरूरत नहीं तब तुमसी वाक्य सुना और अहम ब्रह्मास्मि यह प्रमा का उदय हुआ और प्रमा के उदय के साथ साथ जो अनुबंध चतुष्टय में वेदांत का प्रयोजन बताया जाता है ज्ञान मात्र से बंध की निवृत्ति समूल अभ्यास की निवृत्ति मोक्ष है वह तत्वमसी वाक्य से श्रुत तत्वसी वाक्य से अहम् ब्रह्मास्मि, परमा के उदय के साथ साथ कर्तृत्व भोक्तृत्व विषयक जो अध्यास है अहंकर्ता भोक्ता इत्यादि वह समूल बाधित हो जाता है निवृत्त होता है उसी क्षण इसलिए जब तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुए अहम ब्रह्मास्मि इस ज्ञान मात्र से ही वेदांत का जो प्रयोजन है समूल अध्यास की निवृत्ति वह संपन्न हुआ तो बाद में अनुष्ठान की कोई जरूरत नहीं है श्रवण ज्ञान मात्र ने ही प्रयोजन संपन्न कर लिया तो अनुष्ठान से क्या करना है फिर इसलिए अनुष्ठे का विधान यह नहीं होगा इसलिए तो कर्त तंत्र अकर्तृ तंत्र विधि न विधि नहीं होगा और कहा फिर शास्त्र कैसे होगा उपनिषदों को शास्त्र कैसे कहा जाएगा वेदांत तो शास्त्र कैसे माना जाएगा प्रत्येक शास्त्र शब्द का प्रवृत्ति निमित्त केवल शासन मात्र नहीं है संसन भी है तो शास्त्र तो संसन का अर्थ होता है हितोपदेश तो हित का उपदेश करने मात्र से भी संसन हो जाता है यही संसन है और उतने से भी शास्त्र कहलाता है प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाणों से अज्ञात जो ब्रह्म है प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म उसका उपदेश तत्वमशादी वाक्य करते हैं किसी भी लौकिक प्रमाण से अज्ञात ब्रह्मात्म एकत्व का उपदेश ज्ञापन ये है संसन और वो होता है तत्वमशादी वाक्यों से और इतने मात्र से ही प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अज्ञात ब्रह्मात्म के ज्ञापन मात्र से संसन मात्र से उनमें शास्त्रत्व सिद्ध होता है तत्वशादी वाक्य में शास्त्र बनने के लिए जरूरी नहीं है कि प्रवृत्ति का उत्पादक बने या निवृत्ति का उत्पादक बने प्रवर्तक निवर्तक बने बिना भी जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अज्ञात ब्रह्मात्म एकत्व एक उसका ठीक ठीक अधिकारी को ज्ञापन करने से भी शास्त्र कहलाता है और ये संसन रूप शास्त्र शब्द का प्रवृत्ति निमित्त वेदांत में विद्यमान है इसलिए वेदांत शास्त्र है तो संसनात् शास्त्र तो फिर यदि विधि परक वेदांत तो नहीं है कार्य परक नहीं है तो श्रवण के पश्चात तो मनन और निधिध्यासन का विधान कैसे है श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य तो कहा वहां क्रम में भले ही श्रोतव्य के बाद मंतव्य निधिध्यासितव्य प्रतीत हो रहा है मनन निधिध्यासन का विधान प्रतीत हो रहा है लेकिन वह उनके लिए है जिनको तत्वमशादी वाक्यों के मात्र से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार नहीं हुआ वे तत्वशादी वाक्य जो बता रहे हैं ब्रह्मात्म एकत्व उसके विषय में चित्त में संशय है, तो मनन करें और यदि विपर्य है तो निधिध्यासन करें और मनन निधिध्यासन से प्रमेय विषय को संशय विपर्य निवृत्त होने पर श्रुत जो तत्वसी वाक्य है उसी से अहम ब्रह्मास्मि बोध होता है इसलिए मनन निधिध्यासन जो अनुष्ठेय है वह तत्वसी तो तो वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि बोध के उत्पत्ति से पहले अनुष्ठेय के रूप में बताए जा रहे हैं वो भी किन के लिए जिनके चित्त में प्रमेय विषयक संशय विपर्य नामक दोष विद्यमान है उन साधकों के लिए अनुष्ठेय के रूप में मनन निरीध्यासन का विधान है और वो ज्ञान होने के बाद अध्यास का निवर्तक अहम ब्रह्माष्टमी साक्षात्कार होने के बाद अनुष्ठान करो ऐसा नहीं कहा जा रहा अपितु कहा जा रहा है कि श्रवण करने पर भी अध्यास निवर्तक अहम ब्रह्माष्टमी साक्षात्कार नहीं हो रहा है तो उस साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक चित्तगत प्र, प्रमे विषयक संशय विपर्य दोषों के निवर्तक साधनों का अनुष्ठान करो ये अनुष्ठान साक्षात्कार से पहले है इसलिए कहते हैं कि मन ना देहे पुरा बोधातो। तो बोधात्पुरा का मतलब बोध से पहले मननादे अनुष्ठेयता ऐसा लगाना मननादि की जो अनुष्ठेयता बताई गई है मंतव्य निध्याव्य से वह अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार से पहले साक्षात्कार के उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष निवृत्ति के साधन निवर्तक साधन के रूप में उन्हें अनुष्ठेय बताया जा रहा है ज्ञान होने पर अनुष्ठे नहीं बताया जा रहा है ज्ञान से पहले अनुष्ठे है हाँ। तो इसलिए तत यानी इन कारणों से वेदांता ब्रह्मणी अवशिता अनुदान का पर्यवसान तात्पर्य स्वतंत्र सिद्ध वस्तु ब्रह्म में है वे कार्यान्वित तया ब्रह्म के ज्ञापन में तात्पर्यवान नहीं है ज्ञापन नहीं कर रहा है ब्रह्म का अभी तो स्वतंत्र सिद्ध वस्तु के रूप में कार्यान्वित वस्तु के रूप में ब्रह्म को बता रहे हैं ये सिद्धांत है यह अब तत्वन्वया सूत्र की व्याख्या प्रारंभ होती है भाष्य में इत्यादि से इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार वेदाता न विधिरा स्वाथे नियोज्य विधुरवात् सर्पक्य सो रोदीत स्वर्ग काम यजेत वाक्यो हेतु विशेषदय सिद्धांत कि न विधि परा प्रतिज्ञा है वेदांत विषय है और सिद्धांत की प्रतिज्ञा है कि उनमें विधि परत्व नहीं है विधि परत्व का अभाव वृत्तिकार कहते हैं विधि परक है विधि यानि कार्य वो कार्य है प्रतिपत्ति तो प्रतिपत्ति रूप कार्य परक वेदांत है ये वृत्तिकार का कथन था सिद्धांती कहते हैं कि वेदांता न प्रतिपत्यात्मक प्रति विधि परा विधि शब्द का अर्थ है कार्य तो कार्य परा वेदांता न क्यों तो कहते इसलिए कि स्वार्थे फलवत्वे सति नियोज्य विधुरत्वा तो तो उपनिषदों का जो उपक्रम उपसंगारादि तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों से अवधारित तो अर्थ है वो कहला कहा जाता है स्वार्थ तो उपक्रम उपसंगारादि प्रमाणों से उपनिषदों के तात्पर्य विषय के रूप से निश्चित अर्थ है प्रत्यक अभिन्न ब्रह्म ब्रह्मात्म एक प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म विधि नहीं है यानी कार्य रूप नहीं है सिद्ध वस्तु रूप है ब्रह्मात्म एकत्व को कोई भी अपने प्रयत्न से निष्पन्न नहीं कर सकता वो ब्रह्मात्म एक स्वतः सिद्ध है तः तो तो भिन्न भिन्न दो वस्तु को एक कोई भी अपने प्रयत्न से नहीं कर सकता तो प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म सिद्ध वस्तु है और तत्परक वेदांत है वो है उसका स्वार्थ स्व शब्द से लेना वेदांत और स्वार्थ से लेना स्वस्य अर्थ स्वार्थ अर्थ यानी विषय तो वेदांतों का जो अर्थ है प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म यही तात्पर्य विषय है वेदांतों का यह उपक्रम उपसरादि तात्पर्य निर्णायक सड़ लिंगों से निश्चित है प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म में उप निषदे त्पर्यवान है करके इसलिए वो हो गया उनका स्वार्थ और उस स्वार्थ का ज्ञापन करके यानी तत्वमशादी वाक्य प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म का साक्षात्कार करा करके सफल है स्वार्थे फलवत्व वो फल है अनर्थ की आत्यंतिक निवृत्ति अनर्थ है दुख और उसकी आत्यंतिक निवृत्ति है उसके कारणभूत अध्यास सहित निवृत्ति अध्यास की समूल निवृत्ति ये फल है किसका उपनिषदों का जो स्वार्थ है उसके ज्ञान का उपनिषदों से उपनिषदों का तात्पर्य विषय कार्य अनावित स्वतंत्र ब्रह्म का मय के रूप में अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध होने मात्र से ही समूल अध्यास की निवृत्ति रूप फल सिद्ध हो रहा इसलिए उपनिषदों को कहा जाएगा स्वार्थ में फलवान स्वार्थ ज्ञापन करने से ही उनका प्रयोजन सिद्ध हो जाता है और फिर ये स्वार्थ का ज्ञान जिसको हुआ वह नियोज्य होता नियोज्य कहा जाता है प्रयोज्य को प्रयोज्य कहा जाता है जिसको प्रवृत्त करना है उसको तो तत्वशादी वाक्यों से जिसको अहम् ब्रह्मास्मि ऐसा करामलकत साक्षात्कार हुआ संशय विपर्य रहित यथार्थ अनुभव ब्रह्म रूप से हुआ स्वयं का तो फिर स्वयं को करता अनुभव नहीं करेगा भोक्ता अनुभव नहीं करेगा जिसको अहम ब्रह्मास्मि बोध हो रहा है वह मैं कर्ता भोक्ता हूं ऐसा भी मानेगा तो वो ब्रह्मज्ञानी नहीं है उसको ब्रह्मज्ञान ज्ञान है फिर ब्रह्म का आत्मरुष ब्रह्म कर्ता भोक्ता नहीं है वो अकर्ता अभोक्ता है अनियोज्य है ब्रह्म को कोई भी विधि या निषेध कहीं प्रवृत्त नहीं कर सकता न निवृत्त कर सकता निस्त्रुण्य पथि विचरताम को विधि को निषेध निस्त्रुण्य पथ है स्वरूप और उसी में जिसकी अहंता विचरण कर रही है उसको छोड़ करके इधर उधर नहीं जा रही है अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्म भाव को छोड़ करके मैं के रूप में अहंता एक पल के लिए भी कहीं सक्रिय कार्यक्रम संघात में अबाधित रूप से नहीं जाती है उसे कहा जाता है निस्त्रुण्य पथि विचरण करने वाला गुणातीत स्वरूप में विचरण करने वाला ब्रह्मनिष्ठ और उसे कौन सा विधि वाक्य प्रयुक्त करेगा कौन सा कार्य करने में अनुष्ठेय अर्थ के अनुष्ठान में उसे किसी भी अनुष्ठेय साधन के फल की इच्छा ही नहीं रहेगी आत्मन चेत बीजानिया स्मृति पुरुष किमिच्छन कश्य कामाय शरीर अनुसंजरित के अनुसार सारी कामनाओं से रहित होगा तो किसी अनुष्ठेय साधन, साधन के फल विषयक इच्छा जिसके अंदर नहीं है उसमें जबरदस्ती कोई भी विधि प्रवृति उत्पन्न नहीं कर सकता शास्त्र सीधा किसी को जबरदस्ती हाथ पकड़ करके नहीं लगाता कि तुम ये करो ही जबरदस्ती किसी के हाथ में कोई हवन सामग्री पकड़ा करके नहीं कहता कि तुम आवनीय अग्नि में स्वाहा स्वाह करते हुए घृतादि डालो ही ऐसा जबरदस्ती नहीं उठाता हो तो ज्ञापक है शास्त्र प्रमाण है ना लेकिन जिसके अंदर याग की याग के फल की इच्छा है उस फल के साधन के रूप में याग को बता करके फिर साधन का फल जिसके चित्त में अपेक्षित है साधन विषय फल की आकांक्षावान वह सा, साधन में प्रवृत्त होता है साधन के फल की आकांक्षा है तो फलेच्छा प्रवर्तक होती है मुख्य रूप से और ब्रह्म तो निरीक्ष है उसके अंदर कोई इच्छाएं नहीं है अकाम है आप है सारे कामनाओं से रहित है और उसे सब कुछ उपलब्ध है कुछ भी अनुपलब्ध अनुत नहीं है जो प्राप्तव्य है प्राप्त करना हो ऐसा कुछ है ही नहीं इसलिए ब्रह्म अनियोज्य है और वह अनियोज्य ब्रह्म मैं हूं। ऐसा जिसको अनुभव हो रहा है तत्वमसी वाक्य का श्रवण करके अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया समूल अध्यास निवृत्त हुआ तो अध्यास मूलक सारी कामनाएं भी चित्त में से निकल गई रही नहीं चित्त में, तो ऐसे निरिच्छ व्यक्ति को ज्ञानी को प्रयोज्यनी कहा जा सकता नियोज्यनी कहा जा सकता तो नियोज्य रहित है वेदांत तो स्वार्थ में फलवान होता हुआ नियोज्य विधूर विधूर कहते हैं रहित को तो नियोज्य रहित होने से वेदांत विधि परक नहीं है जो स्वार्थ में फलवान होता हुआ नियोज्य से युक्त हो वो भी विधि परक होता है और जो नियोज्य रहित होता हुआ स्वार्थ में फलवान न हो अनर्थक हो वह भी विधि परक होता है विधि का प्रशंसक बन करके विधेय का अर्थवाद वाक्य लेकिन तत्वमशादी वाक्य तो स्वार्थ में फलवान होता हुआ विधुर होने से विधि परक नहीं होगा वेदांत विधि परक नहीं है ये एक अनुमान बताया जा रहा है कि वेदांता न विधि परा स्वार्थे विधिपरा सति फलवत् सतीज्य विधुर दृष्टान्त सर्प इति सर्पाक्यवत तो नायम सर्प यम रज्जू यह वाक्य जैसे प्रवर्तक नहीं है विधिपरक नहीं है और स्वार्थ में फलवान भी है उसका स्वार्थ है कि यह सिद्ध वस्तु रज्जु है और रज्जू का ज्ञापन करा करके जो रज्जु में सर्प भ्रांति है भ्रांती जो भय है उसका, उसकी निवृत्ति रूप फल वाला है और ये रज्जु का ज्ञान जिसको कराता है यम रज्जु नायम सर्प वाक्य यह नहीं बन पाता प्रवृत्ति का उत्पादक स्वार्थ में फलवान भी है और इस वाक्य से जिसको रज्जु स्वरूप का ज्ञान होता है उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है इसलिए उसमें आ, नियोज्य विधुरत्व भी है तो स्वार्थे फलवत्व सति नियोज्य विधुरत्व से युक्त रज्जु नायम सर्प यह वाक्य होने से विधि रहित है विधि परक नहीं है विधि परत्व भाव इसमें जैसे ऐसे तत्वमशादी वाक्यों में भी स्वार्थ, आ, स्वार्थ में फलवत्व पूर्वक वि, नियोज्य विधुरत्व होने से विधि परत्वा भाव रहेगा इसके लिए दृष्टांत है नायम सर्प इति वाक्यवत ये जो हेतु हैं सिद्धांति के अनुमान में स्वार्थे फलवत्व सति नियोज्य विधुरत्वात्में कहते जो दो विशेषण दिए हैं इनका प्रयोजन बताया जा रहा है कि सो अरोदित तो, स्वर्ग कामो यजेत इति वाक्यो निराशा हेतो विशेषण दयमित सिद्धांत तो हेतो एने हे तो स्वार्थे फलवत् सति नियोज्य विधुरवात ये हेतु वाक्य हैं इसमें यदि स्वार्थे फलवत्त्व ये अंश नहीं देंगे नियोज्य विधुरत्वाद इतना ही रहेगा तो सौरोदित इत्यादि वाक्य भी नियोज्य विधुर हैं, नियोज्य विधुर हैं तो उसमें भी ये चला जाएगा अर्थवाद वाक्य में हेतु वे होगा लेकिन वह सौरोदित इत्यादि जो अर्थवाद वाक्य हैं बरिषी रजतन देषेध का शेष है अशेष बनकर के अर्थवान है इसलिए स्वार्थे फलवत्तो दिया नियोज्य विधुरत्व मात्र तो इसमें भी है लेकिन स्वार्थे फलवत्तो नहीं है इसलिए वो विधि विधिपरक हुआ यानी निषेध्य के साथ निंद्य उसकी निंदा करते हुए अन्वित होकर के निषेध का शेष बन गया ऐसे वेदांत किसी के शेष भी नहीं है और स्वर्ग कामो ये जेत ये स्वार्थ में फलवान तो हैं, लेकिन नियोज्य विधुर नहीं है स्वार्थ में फलवान होता हुआ भी विधि विधिपरक है विधि परत्व भाव नहीं है इसमें विधि परत्व है इसलिए नियोज्य विधुरत्वात यह दे दिया विशेष अंश तो विधु नियोज्य विधुरत्वात ये कहने से स्वर्ग कामो ये इसमें ये लक्षण का व्यभिचार नहीं होगा क्या नाम वो हेतु का व्यभिचार नहीं होगा हेतु में साध्य का व्यभिचार और ये स्वार्थे फलवत्व देने से सोरोदित में वे विचार नहीं आएगा इस प्रकार ये सद अनुमान होगा ये कह करके आगे कहते हैं सिद्धांत यती इसी अभिप्राय से तत्त्व समन्वयात इस सूत्र से सिद्धांत बता रहे हैं भगवान वेद जी और उस सूत्र की व्याख्या करते हैं वृत्तिकार रूपी पूर्व पक्षी का निराकरण करते हुए भाष्यकर भगवान न इत्यादि से ये अत्र अभिध्य इत्यादि से वो व्याख्या प्रारंभ कर रहे हैं तो अत्रिध्य इसका उत्तरण हुआ ये अब वेदांत को विधिपरक नहीं है ये बताने के लिए जो हेतु कहा था उसमें दो अंश है एक स्वार्थे फलवत्व और दूसरा नियोज्य विधुरत्व तो नियोज्य विधुरत्व की आशिद्धि यानी अभाव वेदांत में की आशंका की जा रही कोई कह रहे हैं कि वेदांत में भी कर्म कांड के तरह नियोज्य विद्यमान है नियोज्य का अभाव नहीं है हा तो फिर ये हो जाएगा असिद्ध हेत्वाभास असिद्ध नाम का हेत्वाभास हो जाएगा उस दृष्टि से एक शंका की जा रही है उस शंका का निराकरण करने के लिए न इत्यादि भाष्य है तो शंका पहले देखिए यद उक्तम मोक्ष विधेयम् इति तन्न इत्याह नेति। वृत्ति ने ये कहा था कि जब शास्त्र प्रवृति निवृत्ति फल वाला ही है और कर्म कांड में प्रवृति निवृत्ति रूप फल देखा जाता है और शास्त्र शास्त्रूप समानता कर्म कांड की ज्ञान कांड में भी विद्यमान होने से ज्ञान कांड भी प्रवर्तक निवर्तक बन करके ही सार्थक होगा सफल होगा अर्थवान होगा ऐसा जो कहा था वृत्तिकार ने तो कहा भी वो किसके लिए किसका विधान करेगा इस आकांक्षा को शांत करते हुए वृत्तिकार ने कहा था कि आपका ये जो स्वर्ग कामो यजेत यह वाक्य जैसा स्वर्ग काम पुरुष के लिए उसके अपेक्षित स्वर्ग के साधन के रूप में याग को बता रहा है और याग में प्रवृत्त कर रहा है ऐसे स्वर्ग काम व्यक्ति कर्मकांड में हो गया नियोज्य याग में नियुक्त कर रहा है ऐसे ही मोक्ष काम जो होगा उसे मोक्ष का साधन प्रतिपत्ति को बता करके उसमें नियुक्त करेगा वेदांत तो वेदांत भी मोक्ष काम अधिकारी को मोक्ष के साधन में नियुक्त करेगा तो मोक्ष काम पुरुष वेदांत का नियोज्य होगा इसलिए वेदांत को नियोज्य विधुर नहीं कहा जा सकता नियोज युक्त ही है नियोज्य ने जिसको नियुक्त किया जा रहा है साधन में मोक्ष के साधन में वेदांत जिसको नियुक्त करता है वो है वेदांत का नियोज्य तो मुमुक्षु को मोक्ष चाहिए उसके मोक्ष का साधन प्रतिपत्ति को बता करके प्रतिपत्ति में नियुक्त करता है मुमुक्षु को वेदांत मोक्ष कामो ब्रह्म उपासित यह वेदांत है और वह ब्रह्म उपासना में नियुक्त कर रहा है मोक्ष काम पुरुष को मोमक्षु को वो तो मुमुक्षु नियोज्य हो जाएगा इसलिए आप जो कह रहे हो कि नियोज्य विधुरत्वा यह वेदांत में नियोज्य विधुरत्व रूप हेतु का अंश असिद्ध है वेदांत रूपी पक्ष में इस प्रकार की शंका हुई ऐसा जो पहले कहा था उसके विषय में कहते हैं तन्न तो मोक्ष काम से नियोज्य ज्ञानम विधेयम ज्ञानम यानी वो प्रति और प्रतिपत्ति में मोक्ष काम अधिकारी को नियोज्य कहा जाएगा नियुक्त किया जाएगा वेदांत के द्वारा इति यदुक्तम, ऐसा वृत्ति कारण पहले जो कहा ते तन्न। उनका ते कहना उचित नहीं है इत्या न। तो न। मोक्ष काम अधिकारी को तत्वशादी वेदांत ज्ञान में नियुक्त नहीं करते हैं अपितु तत्वशादी वाक्यों से उत्तम अधिकारी को विधि निषेध का अविषय अनियोज्य तो जो ब्रह्म है वो मैं हूं ऐसा बोध होता है तत्वमशादी वाक्य से तो तत्वशादी वाक्य तो ये बता रहे हैं कि तुम विधि निषेध से परे जो ब्रह्म है तदात्मक हो कर्ता भोक्ता नहीं हो जब तक अपने आप को प्रकृति के परिणाम कार्यक्रम में तादात्म्य करके कर्ता भोक्ता अनुभव करोगे तब तक तो किसी विधि वाक्य के नियोज्य और किसी निषेध वाक्य के निवर्त्य सिद्ध हो जाओगे रहोगे और जब आत्मनात्म विवेक करके त्व पदार्थ शोधन तत्पदार्थ तत शोधन पूर्वक तत्वसी तो वाक्यार्थ की करामलकत अनुभूति होगी तो जो शोधित तो तुम्र्थ शोधित तो तदर्थ तथा उन दोनों का एकत्व तो रूप अर्थ है तत्वसी तो वाक्य का वह न करता है न भोगता है इसलिए नियोज्य नहीं और निषेध्य नहीं कहीं से उसे हटाया नहीं जा सकता और कहीं से कहीं उसे लगाया भी नहीं जा सकता प्रवृत्त भी नहीं किया जा सकता तो ऐसे अनियोज्य स्वरूप का ज्ञापन तत्व में वाक्य करते हैं इसलिए नियोज्य विधुर हित वेदांत है नियोज्य से युक्त नहीं है ये कहा जा रहा है न कर्म ब्रह्म विद्या फलयोर वैलक्षण्या इत्यादि से इस पर चर्चा हम लोग करते हैं कल हाँ कल तो अनध्या है वर्षो कल अनध्या है ओम पूर्ण